श्री रामकृष्ण भचनामृत परिशिष्ट ग परिच्छेद एक श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात पहला श्री रामकृष्ण मठ रविवार 15 अगस्त अठारह ईस्वी को श्री रामकृष्ण भक्तों को दुख के असीम समुद्र में बहाकर स्वधाम को चले गए अविवाहित और विवाहित भक्तगण श्री रामकृष्ण की सेवा करते समय आपस में जिस स्नेह सूत्र में बंध गए थे वह कभी छिन्न होने का न था एकाएक कर्णधार को न देखकर आरोहियों को भय हो गया है वे एक दूसरे का मुंह हैं। इस समय उनकी ऐसी अवस्था है कि बिना एक दूसरे को देखे उन्हें चैन नहीं मानो उनके प्राण निकल रहे हो दूसरों से वार्तालाप करने को जी नहीं चाहता सबके सब सोचते हैं क्या अब उनके दर्शन न होंगे वे तो कह गए हैं कि व्याकुल होकर पुकारने पर हृदय की पुकार सुनकर ईश्वर अवश्य दर्शन देंगे वे कह गए हैं आंतरिकता होने पर ईश्वर अवश्य सुनेंगे जब वे लोग एकांत में रहते हैं तब उसी आनंदमयी मूर्ति की याद आती है रास्ता चलते हुए भी उन्हीं की स्मृति बनी रहती है अकेले रोते फिरते हैं श्री राम कृष्ण ने शायद इसीलिए मास्टर से कहा था तुम लोग रास्ते में रोते फिरोगे इसीलिए मुझे शरीर त्याग करते हुए कष्ट हो रहा है कोई सोचते हैं वे तो चले गए और मैं अभी भी बचा हुआ हूँ इस अनित्य संसार में अब भी रहने की इच्छा मैं अगर चाहूँ तो शरीर का त्याग कर सकता हूँ परंतु करता कहाँ हूँ किशोर भक्तों ने काशीपुर के बगीचे में रहकर दिन रात उनकी सेवा की थी उनकी महासमाधि के पश्चात इच्छा न होते हुए भी लगभग सबके सब अपने अपने घर चले गए उनमें से किसी ने भी अभी सन्यासी का बाहरी चिन्ह गेरवा वस्त्र आदि धारण नहीं किया है वे लोग श्री कृष्ण के तिरुभाव के बाद कुछ दिनों तक दत्त घोष चक्रवर्ती गांगुली आदि उपाधियों द्वारा लोगों को अपना परिचय देते रहे परंतु उन्हें श्री कृष्ण हृदय से त्यागी कर गए थे लाटू तारक और बूढ़े गोपाल के लिए कोई स्थान न था जहाँ वे वापस जाते उनसे सुरेंद्र ने कहा भाइयों तुम लोग अब कहाँ जाओगे आओ एक मकान लिया जाए वहाँ तुम लोग श्री राम कृष्ण की गद्दी लेकर रहोगे तो हम लोग भी कभी कभी हृदय की दाह मिटाने के लिए वहाँ आ जाया करेंगे अन्यथा संसार में इस तरह दिन रात कैसे रह जाएगा तुम लोग वही जाकर रहो मैं काशीपुर के बगीचे में श्री राम कृष्ण की सेवा के लिए जो कुछ दिया करता था वह अभी भी दूंगा इस समय उतने से ही रहने और भोजन आदि का खर्च चलाया जाएगा पहले पहले दो एक महीने तक सुरेंद्र 30 रुपये महीना देते गए क्रमशः मठ में दूसरे दूसरे भाई ज्यो जो आकर रहने लगे त्यों त्यों पचास साठ रुपये का माहवार खर्च हो गया सुरेंद्र देते भी गए अंत में 100 रुपये तक का खर्च हो गया वराहनगर में जो मकान लिया गया था उसका किराया और टैक्स दोनों मिलाकर ग्यारह रुपये पड़ते थे रसोइये को छह रुपये महीना और बाकी खर्च भोजन आदि का था बूढ़े गोपाल लाटू और तारक के घर था ही नहीं छोटे गोपाल काशीपुर के बगीचे से श्री रामकृष्ण की गद्दी और कुल सामान लेकर उसी किराए के मकान में चले आए काशीपुर में जो रसोईया था उसे यहाँ भी लगाया गया शरत रात को आकर रहते थे तारक वृंदा गए हुए थे कुछ दिनों में वे भी आ गए नरेंद्र शरद शशि बाबूराम निरंजन काली ये लोग पहले पहल घर से कभी कभी आया करते थे राखाल लाटू योगिन और काली ठीक उसी समय वृंदा बन गए हुए थे काली एक महीने के अंदर राखाल कई महीने के बाद और योगिन पूरे साल भर बाद लौटे